परेण नाकम निहितं गुहायाम विभ्राजते यद यतो विशंति इस मंत्र में कहा गया तो गुहा बुद्धिप गुहा में स्वयं प्रकाश रूप से ब्रह्म विभ्राजते यतो यद विशंति सन्यास करके प्रयत्न करने वाले ब्रह्म साक्षात कर करके उसमें तो पविष्ट हो जाते हैं तद्रुप हो जाते हैं ऐसे यत्न करने वाले यती सन्यासी उनका विशेषण कहते हैं वेदान्त विज्ञान वेदात संयास युगा शुद्ध सत् ब्रह्म लोकेश परांत काले परामृता विज्ञान सुनिश्चिता वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ ये, ये सुनिश्चित ते वेदात विज्ञान अर्था वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान विज्ञान कहन से विशेष ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार ज्ञान से, से सुनिश्चित अर्थ जिनका अर्थ का एक होता है प्रयोजन एक होता है विषय सुनिश्चित है जिनका प्रयोजन अथा सुनिश्चित है जिसका अर्थ अर्थ है ब्रह्म वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित हो, अर्थ ब्रह्म जिनके द्वारा जिनको ब्रह्म का निश्चय साक्षात्कार हो गया वेदांत वाक्य जन विज्ञान से संन्यास योगाथ सन्यास के संबंध से संन्यास करके अर्थ करेंगे अभी ठीक है में या तो यह शुद्ध सत्ता पहले पूर्व मंत्र में कहा प्रयत्न करने वाले शुद्धम सत्वम ये शांत शुद्ध सत्व सत्वगुण शुद्ध होता है अंतगुण त्रिगुणात्मक है सत्वरजस्तम जब रजगुण गुण बढ़ जाएगा सत्वगुण अशुद्ध होता है सत्वगुण अधिक हो रजगुण तम गुण कम हो जाए तो सत्वगुण अशुद्ध होता है सत्तगुण शुद्ध होने से अंतकर्ण भी शुद्ध है तो सप्त शब्द का अर्थ अंत करण भी करते हैं। शुद्धम सत्तम ये शांत शुद्ध सत्ता जिनका अंत शुद्ध है जब सप्त गुण अधिक होता है तो अंतकोण शुद्ध होता है का अर्थ रजगुण तमगुण का कार्य कम हो जाता है रजगुण में राग काम क्रोध आदि रहित हो जाता है शुद्ध होता है राग आदि कसायद रहित काम क्रोधादि दर्प दंभा रहता अंतगुण जिनका वो शुद्ध सत्व ऐसे ही अंतगुण जिनका शुद्ध होता है वही साधन कर सकते हैं उपासना विचार वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो शुद्ध सत्व यतय जो साक्षात्कार करते हैं तो तद्रूप हो जाते का यदि साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं कोई वेदांत विचार सबसे श्रेष्ठ साधन है सवर्ण मनन निधिदासना उसमें जो असमर्थ होते हैं मनन नहीं करके करके अहम ब्रह्मास्मि से चिंतन करते हैं वो होता है अहंग्र उपासना अहंग्रह उपासना करने पर तो ब्रह्म लोग को प्राप्त करते हैं जो सगुण ब्रह्म उपासना करते हैं तो भी सगुण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ब्रह्मलोक में जाकर के रहते हैं तो वहाँ ब्रह्मा के भी आयु निश्चित है 100 वर्ष आयु है सौ वर्ष उनका दिन हमारे एक हजार चतुर्जुग हो तो उनका एक दिन होता है और एक हजार चतुर्युग हो तो उनका रात होता है एक दिन रात मिलकर के पूरा दिन होता है दो हजार चतुर्जुग हमारा हो जाता है चतुर्युग है चार युग सत्य त्रेता द्वापर कली चार युग मिलकर के एक चतुर्युग एक हजार चतुर्युग हो जाएगा तो ब्रह्मा का दिन उसके बाद एक हजार चतुर्युग पर्यंत ब्रह्मा का रात है और चार लाख बत्तीस हजार वर्ष कलि युग है दो गुना द्वापर और तीन गुना त्रेता उसके चार गुना सत्य गुण सत्य युग मिलकर के तेयालीस लाख बीस हजार हो जाएगा एक चतुर्जुग तो इसे ब्रह्मा का एक हजार चतुर्य दिन एक हजार चतुर्द रात दो हजार चतुर्युग होने के बाद तीस गुना करेंगे तो मास होगा बारह गुना फिर करेंगे तो वर्ष होगा पचास वर्ष में एक परार्ध होता है तो द्विपरार्ध होने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी मुक्त हो जाते हैं पहले से ही ज्ञानी है किंतु उनको ऐसे कार्यभार दिया गया अवतारी पुरुष है ब्रह्मा, ब्रह्मा रहते हैं जो लोग उपासना करके ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु जब तक है तब तक ब्रह्मलोक में रहेंगे उसके पश्चात ब्रह्मा जब समाप्त हो जाएंगे तथ्य तो ब्रह्म लोकेशु ब्रह्म लो में रह करके जो यत्न करने वाले उपासना करने वाले अंत शुद्ध है ऐसे ब्रह्मलोक में सौगुण ब्रह्म साक्षात्कार करे अथवा अह ग्रह उपासना करके ब्रह्म निश्चय करे वेदांत विचार करते समय जिनके ब्रह्म लोक प्राप्ति की चाहो ज्ञान नहीं होगा ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे परस से अंत काले पर काल पर ब्रह्मा कार्य ब्रह्म को परस्पे उनके अंतकाल में आयु समाप्त होने पर अंतकाल में परामृता परिमुच्यंती सर्वे सर्वे परिमुच्यंती मुक्त हो जाते हैं परामृता परमच तद परामृतम पराममृतम प्रकृष्ट अमृत है अमरण धर्म अन्य जितने अमरण है अजर अमर देवता है वो सापीछ है कम समय में नष्ट होते हैं उसके पीछे अधिक है जो ब्रह्मा जी है वह तो है अमरण धर्म वाले अमृत है अव्याकृत अर्थ है क्या अव्याकृत है व्याकृत होने के पहले जगत की अव्याकृत अवस्था है बीज रूप है तो बीज होता है ईश्वर है बीज माया विशिष्ट चेतना कहीं कारण रूप से माया को भी कहते है कार्य प्रपंचे है क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ तो अक्षर उच्चते अक्षर कारण तो माया केवल कारण नहीं होगा चेतन के बिना चेतन भी केवल कारण नहीं हुई शक्ति के बिना तो शक्ति विशिष्ट चेतन को ही माया विशिष्ट चेतना, इसको जगत कारण कहते हैं उसमें उपाधि है माया चेतन है तो विशिष कहीं चेतन को विशेषण करके माया को प्रधान करेंगे तो माया चेतना विशिष्ट माया चिदाभास विशिष्ट माया माया विशिष्ट चेतना कहेंगे तो चेतना प्रधान हो गया माया विशेषण और चिदा भाष माया कहेंगे तो माया प्रधान हो गया विशेष और चेतना चिदाभास विशेषण हो जाएगा तो एक ही तत्व है उपाधि प्रधान हो तो माया को भी अव्यकृत कहते हैं उपहित तो को प्रधान विवक्षा करेंगे तो ईश्वर को भी अव्याकृत कहते है तो उसी रूप से माया विशिष्ट चेतन अथवा कार्य ब्रह्म उससे मुक्त हो जाते हैं पराम्रता परिमुचं सर्वे मुक्त हो जाते हैं जो ब्रह्म लोक में स्थित है उपासना करके ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं वहां ब्रह्म लोक में उनको उपदेश ज्ञान हो जाएगा पहले प्रयत्न से अथवा ब्रह्मा जी के उपदेश से ज्ञान होने पर मुक्त हो जाते हैं ज्ञान के बिना नहीं है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ वेदांतः वेदांतः वेदादाखा वेद से अलग अलग है एक हजार एक सी प्रत्येक शाखा में अंतम ज्ञानकांड अंत अंतिम है, है। अंतकात अंतका सार भी है वेद कांतार उप निषदभाग वेदाता प्रसिद्ध तेज्योजा वेदांत विज्ञान। वेदांत विज्ञान क्या वेदांत है वेद है शब्दात्मक वो विज्ञान कैसे होगा? गया वेदांता जातम विज्ञान वेदांत विज्ञानम वेदांत प्रमाण से ही ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान के लिए अन्य कोई प्रमाण नहीं तिषद तो पुरुषम पृछा मी से कहा गया उपनिषद प्रमाण है तो उपनिषद महावाक्य से ज्ञान होता है तो वेदांत सेज्ञान में विशिष्ट ज्ञान विज्ञान प्राधिमास विशिष्ट विज्ञान ज्ञान तो सब ये घट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान ये भी ज्ञान है वेदात ज्ञान होने वाला जो जो ज्ञान उत्पन्न होता है विशिष्ट ज्ञान है विशिष्ट कौन अहम ब्रह्मा अस्मृति ज्ञान ब्रह्मास्मि ये विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है विशिषं ज्ञान विज्ञान अहम ब्र्मास्मी ज्ञान वेदात विज्ञाने तस्मिन् तस्मिन् सुनिताथ ये कस्दात विज्ञान में सुनिश्चिताजन ये वेदात सुनितार्थ वेदांत विज्ञान में ही सुनिश्चित है जिनका प्रयोजन अर्थ का अर्थ प्रयोजन किया उनका प्रयोजन निश्चित हो गया वेदांत विज्ञान में ही उनका तो प्रयोजन अर्थात उससे से ही सब सिद्ध होगा वेदांत विज्ञान भी, भी हो जाए और थोड़ा संसार सांसारिक फल भी मिल जाए बहुत लोग इस चाहते है पहले थोड़ा सा भोग हो जाए ख्याति नाम हो जाए फिर ज्ञान हो जाए ज्ञान के लिए प्रयत्न तो करेंगे उसके पहले थोड़ा तो हो जाना चाहिए कते थोड़ा ठीक से रहेंगे ठीक से रहेंगे मतलब साधारण इसे साधु बन करके कहीं क्षेत्र में जाकर के पंक्ति में खड़े होकर के अर्थात द्वार द्वारा, द्वारा घर जाकर मांगना ये तो कोई थोड़ा ढंग से रहना और नाम ख्याति कथा प्रवचन करें भक्त शिव से हो जाए उसके बाद प्रयत्न करेंगे ज्ञान हो जाएगा नहीं तो अभी भी प्रयत्न करते ज्ञान नहीं होने पर अपने को ज्ञानी मान करके दूसरे दूसरे में लग जाते हैं ये सब नहीं तस्मिन एवं सुनिश्चित अर्थ है ईशान वेदांत विज्ञान में ही उनका प्रयोजन सुनिश्चित है सब कुछ प्रयोजन में और कोई प्रयोजन नहीं है तस्मिन एव सुनिश्चित अर्थ है ईशान जिनका प्रयोजन निश्चित है उसमें वेदांत विज्ञान में ही जो कुछ प्रयोजन सब कुछ एक ही मोक्ष प्राप्त करना वेदांत विज्ञान में उनका प्रयोजन निश्चित तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थात वेदांत विज्ञान से अन्य कोई प्रयोजन उनका ही नहीं तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ एक व्याख्यान किया गया दूसरा व्याख्यान है अर्थ शब्द का विषय कण के सुनिश्चित अर्थ वेदांत विज्ञान है न सुनिश्चित अर्थ ईशान सुनिश्चित सुनिश्चित अत्यंत निश्चित है यही, यही सुनिश्चित वेदांत विज्ञान वेदांतजन्य ज्ञान से जिनका अर्थ ब्रह्म निश्चित है अत्यंत निश्चित संशय विपर रही निश्चय हो गया इदम् इत्थमेव इति सम्यक अवधारित अहम अस्म परम ब्रह्म ये सुदृढ़ निश्चय हो जाता है धारित ब्रह्मण अर्थ यही तो द्वारा सुनिता अर्था अर्थ ब्रह्म निश्चित इदम्थमे अद्वित ब्रह्म जीव भिन्न तो वेदा सुनितास संस सम्प्रक न्यास है निप्रक अर्षधा से संयास सम्यक न्यास सम्यक न्यास है नितरा असुक्षेपण त्याग न्यास का अर्थ त्याग है असन्यास का अर्थ सम्यक त्याग त्याग थोड़ा नहीं पूरा पूरा सम्यक संन्यासते सम्यक न्यास संन्यास विग्रह सम्यक कैसा है त्याग ष्ठाधिपत लोकद्वय भोग से न्यास त्याग तो करना है किसका त्याग करना भोगस्य भोग त्याग भोग इच्छा का त्याग लोकद्वय में भोग यह लोक परलोक भोग यह लोक परलोक भोग त्याग भोग इच्छा का त्याग भोग इच्छा का त्याग किस प्रकार दृष्टान्त दिया वांत विष्ठाधिपत वे वमन किया गया उल्टी की गई भ्रमण कर देता है कुत्ते आदि तो भ्रमण करके खा लेते हैं अन्य कोई भ्रमण करता है कि मनुष्य कोई वहां उल्टी करके उसको कभी लेता है फिर वहां और विष्ट आदि विष्ट आदि भी कुते है वाहष्टि मतलब ये दृष्टांत दिया थोड़ा सा भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो उल्टी करने के बाद तो कोई अच्छा खाद्य खाए उल्टी कर दिया उल्टी करने के बाद उसमें से थोड़े फिर खा लेता है मानतेष्ठाधिपत है पूरा पूरा त्याग कहीं कह दिया कहा तो? के कहा का विष्ठाधिपत बैराग्य के विष्टा के विष्टा लोक आदि परिषा का है तो कहा के विष्ठा कांश अत्यंत घृण्य है तो विष्टा तो अत्यंत है उसी प्रकार लोक दोग त्याग यह लोग परलोक में जो भोग का त्याग भोग का त्याग मतलब खाएगा नहीं पिएगा नहीं ऐसा नहीं जो प्रार्थ देह धारण करने के लिए भोग करेगा देह धारण करना है साधन करने के लिए उसके लिए जितने सर्द धारण करने के लिए ग्रहण करेगा अधिक इच्छा का अधिक भोग नहीं भोग इच्छा का त्याग ये सन्यास है सम्यक न्यायास और भोग नहीं करेगा पर लोग में भोग नहीं करेगा तो परलोक प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करेगा कर्म कर्ण से परलोक में स्वर्ग आदि सुख मिलेगा ये सर्ग में हो अथवा मृत्यु में इसमें हो सुख मिलता है पुण्य कर्म से जो आगे जन्म में सुख चाहता है पुण्य कर्म करेगा जब आगे लोक की इच्छा नहीं पुण्य स्वर्ग की इच्छा तो कर्म भी नहीं करेगा और कर्म साधन कर्म करने के लिए धन है कर्म साधन पत्नी भी है कर्म करने के लिए विवाह करके पत्नी पानी ग्रहण करेगा तो कर्म करने के लिए क्या है जो परलोक प्राप्ति के लिए कर्म भी नहीं करेगा कर्म साधना धन पत्नी आदि की आवश्यकता नहीं सबका त्याग तो सब काम आत्या कर देता है ये सन्यासी मुख्य उद्देश्य होता है ऐसा त्रय संस पुत्र वित्त लुकेशा इच्छा है धनक इच्छा लोक की इच्छा पुत्र इच्छा में संन्यासी पुत्र नहीं चाहते शिष्य चाहते है भक्त चाहते है वो भी नहीं चाहिए धनक इच्छा नहीं और लोक एसना में एक लोक वासना लोक हमको अच्छा कहे और एक लोक फल प्राप्ति की चाह है परलोक प्राप्ति की चाह ये ऐसा त्रय का त्याग कर दिया वो वास्तव संन्यासम कन्यास हुआ यह लोक परलोक भोग भोग इच्छा का त्याग तस्य तसे संबंध सं का संबंध हम संन्यासी अस्मृति बोध <coughs> यह हमेशा ध्यान रखें संन्यास के बाद कोई जो सन्यास लेंगे अभी सन्यासी नहीं है उनका भी उद्देश्य हम संन्यास्यासम न्यास करेंगे भोग इच्छा का त्याग भोग नहीं चाहिए ऐसा तो है संन्यास जिन्होंने सन्यास ले लिया वो भी भूले नहीं अब हम क्या है सब ऐसा का त्याग करके है इसलिए प्रतिदिन स्नान के पश्चात कभी जाकर के हाथ उठा करके प्रेस मंत्र करते, हैं। उसका करते है उसका स्मरण करते सब को मैंने त्याग कर दिया संन्यास लेने के समय में ऐसे संकल्प करके प्रतिज्ञा करते सब त्याग कर दिया यह लोक पर लो सब कुछ है स्वर्ग त्रह्म तक सब इच्छा का त्याग उसको भूले नहीं निरंतर ये मंत्र भी देते हैं, उसको थोड़ा जपते हैं, अर्थ चिंतन करते है प्रतिज्ञा करते है हाथ ऊपर उठा करके सब देवताओं को सबको साक्षी रख करके सब का त्याग इसलिए क्या तस् योग्यासमिति बोध ये नहीं सन्यासी में हूं करके अभिमान के लिए नहीं बोध निश्चय कि मैं का त्याग किया सब का त्याग करने के उद्देश्य क्या है एक परम ब्रह्म प्राप्ति परम ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात तो लक्ष्य सामने रखना है संन्यास या स्मृति बोध का अर्थ यह लोक परलोक का को, कोई भोग लोक प्राप्ति का साधन धन पुत्र ख्यात आदि कुछ भी नहीं चाहिए एक परमात्मा का साक्षात्कार हो मुक्त हो जाए ये निश्चय हमेशा रहे कि मैं हूं क्या क्या मेरा लक्ष्य है किसी लिये अभी भिक्षु है भिक्षु कहते सन्यासी वो अब सामान्य लोग को भीख मगा कहेंगे तो भी अंदर सोचे नहीं कहे तो भीख मगा क्यों बन गया इसको भूले नहीं उधर भिक्षु सन्यास उदाहरण करते भिक्ष भिक्षा मांग कर खाने के लिए मांग कर खाने के लिए मांग कर खाते हैं बैठे बैठ मिल जाता है तो भी उसका नाम भिक्षा है जो सामने भोजन आता है कोई सम्मान करके पूजा कर भी खिलाए तो भिक्षा ही है भिक्षा अपना अधिकार नहीं तो भिक्षा है मांगकर खाना है तो ये मांगकर खाने के लिए जो रूप धारण किया भिक्षा लेकर के सन्यासी इसका बोध है सन्यास में इति में यदि बोध वो रहे मेरा ऐसा करने से अपना लक्ष्य हमेशा सामने दिखे लक्ष्य निश्चय करे जीवन का लक्ष्य तो उसकी ओर चलना है लक्ष्य निश्चय करने का है तो लक्ष्य निश्चय करके उसको ओर चलना चाहिए उसको भूलना नहीं चाहिए तो थोड़ा कुछ मिल गया सम्मान धन संपत्ति करी बहुत लोगों के होगी तो भूल जाते हैं कि मैं संन्यासी भिक्षु भिष्छू मैं भिक्षू इसको भूलना नहीं चाहिए कोई साधारण लोग को भिक्षा में जाते हैं तो उनको सोचते ये तो मांग कर खाने वाले हम बहुत बड़े है हमारे पास इतनी सम्पत्ति और नहीं संपत्ति जितने हो संपत्ति तो ग्र... किसी का भी संपत्ति नहीं किसी की वो है उसके रक्षक सामान्य भाषा में क्या कहेंगे चौकीदार <laughs> रक्षक है ना इसका चौकीदार देखभाल करने वाला लेकर कोई जाएगा ऐसे चौकीदार रक... देखभाल करने के रहता है धन संपत्ति जिसके पास हो सन्यासी हो गृह तो हो सब चौकीदार है उसकी रक्षा कर जाएंगे खुश है हमारे पास इतने ही कुछ लाभ नहीं होता है जिसके पास हीरा आदि बहुत है अब हिसाब करता रहता है इतने मेरे पास है कितने रुपया कितने करोड़ हमारे पास है बड़े खुश है खाने के लिए अब सुखी रोटी एक दूर खा सकता है नहीं क्या सकता है और भी समय पर नहीं क्या सकता है तो ये भूले नहीं अपना संन्यासी स्मृति बोधो जितने कुछ भी हो जाए की मैं भिक्षु हूं भूले नहीं तस्मात यत संत यत उससे ऐसे होने से निरंतर लक्ष्य की ओर चलना है ये व्याख्यान क्या यति यत्न करने वाले जो लक्ष्य को भूल जाएगा वहा उसकी ओर कैसे चलेगा वो तो अन्यत्र चलेगा लक्ष्य को भूल करके इधर उधर फस जाते हैं लक्ष्य छोड़ देते हैं लक्ष्य से चित्त हो जाते अनेक हो जाते हैं समझदार व्यक्ति थोड़ी प्राप्त होने के बाद धन संपत्ति, ख्याति भक्त आदि मिल गए लक्ष्य को छोड़कर करके दूसरे रास्ते में चल जाते हैं हानि किसकी संसार की हानि या ईश्वर की हानि या भक्तों की हानि अपनी अपनी हानि किसी की नहीं कि, अपनी हानि, <laughs> अपनी हानि नहीं अपने लक्ष्य छोड़ दिया इसलिए जब तक तो साक्षात्कार नहीं हो तब तक लक्ष्य को सामने रखकर लक्ष्य को चले तद तस्माद यथ यत्न करने वाले व्याख्यातम यथय पूर्व मंत्र में कहा प्रयत्न करने वाले संन्यास प्रयत्नशील फिर यतिशब्द तो पूर्व मंत्र में कहा यत यहाँ फिर यतय क्यों कहा तो कहते पुनर्दानम विशेषण कथनार्थम पुनरादान फिर ग्रहण किया शब्द का उसके विशेषण कहानी के लिए कैसे होना चाहिए शुद्ध सत्व यत शुद्धम सत्व ये शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व अंतकर्ण शुद्ध है अंतकर्ण शुद्ध क्या है राग आदि कसा रहित रागदादि रहित रागदेशन भी है काम क्रोधादि भी है जितने अशुद्धि है वो सबका अभाव अंत कोण शुद्ध होता है जब सत्व गुण अधिक हो जाता है रजगुण तम गुण कम होता है पापादि हो कम हो जाता है राग द्वेष कम हो जाता है समुद्र आदि संपन्न हो गया शुद्ध होगा ऐसे अंत होने पर ही ज्ञान प्राप्त करता है क्रम मुक्ति हो सद्य मुक्ति हो अंत कोण शुद्धि की आवश्यकता है अंत कोण शुद्धि की के आवश्यकता केवल ज्ञान के लिए ज्ञानी के लिए नहीं भक्ति के लिए भी योगाभ्यास करने के लिए कोई साधन करे योग अभ्यास करने के लिए भी यम नियम पहला आया सबके लिए चाहिए शुद्ध सत्ता शुद्धम सत्तम ये सत्व का ये साम <coughs> तो अंत करण क्या शुद्ध राग आदि कसा रहित कर्मश रहित शुद्ध सत्व ऐसा ने पर ज्ञान प्राप्त कर दे तो सद्यम उतो हो जाते हैं किंतु यदि कभी प्रतिबंधित कारण नहीं होगा एवंता कतचि प्रतिबंधा अस्रे अनुत्पन्न साक्षात्काराश्चे तदा यदि सब ऐसे योग्यता साधन करते यत्न है करते यत अंतगुण शुद्ध है तो ज्ञान प्राप्त कर लेते किंतु यदि किसी प्रतिबंध के कारण ज्ञान नहीं हो पाए ब्रह्मसूत्र में में अव्याय था अप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तदर्शनाथ कोई प्रतिबंध विशेष नहीं हो तो इसी जन्म में ज्ञान हो जाता है कोई प्रतिबंध है तो इस जन्म में ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे जन्म में ज्ञान होगा जिनकी ब्रह्म लोक की लो इच्छा थोड़ी अंतर हो तो ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे श्रवण मनन करने वाले भी उपासना के द्वारा अहंग्रोपासना हो शवुण ब्रह्मोपासना करके जब ब्रह्म जाते हैं तो ब्रह्म लोक रहने के बाद कैसे मुक्त होंगे उनके लिए कहते हैं कुतस्त प्रतिबंधा शरीर अनुत्पन्न साक्षात्कार साक्षात जिनका साक्षात्कार नहीं हुआ इस शरीर में इस जन्म में किसके कारण कुतस्था किसी प्रतिबंध ज्ञान नहीं हो पाया कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से तो साक्षात्कार नहीं होगा बिल्कुल वैराग्य कुछ नहीं चाहिए और संशय विपर्य प्रतिबंधक होता है श्रवण से समझ आ जाता है समझ लिया मैं ब्रह्म थोड़ा विचार करके समझ आ गया किंतु संशय पूरा दूर होने तक श्रवण मनन करना चाहिए मनन करने पर यह संशय प्रमेय संशय निवृत्त होता है कि इसे संसार मिथ्या है ये प्रपंच दिखता है वो मिथ्या है हो तभी तो ब्रह्म अद्वितीय होगा अद्वितीय ब्रह्म ये तभी निश्चय होगा शब्द से तो ब्रह्म मान लेते अद्वितीय ब्रह्म कोई कोई कहता अद्वितीय ब्रह्म का क्या था ब्रह्म दो तीन चार पांच नहीं एक ही ब्रह्म है ब्रह्म जैसे यहाँ सभागृह सत्संग एक है कलाशासन सत्संग सभागृह एक ही इसका तो सिर्फ भिन्न कोई मकान नहीं है तो एक सत्साह है इसी प्रकार ब्रह्म एक का अर्थ क्या है ब्रह्म एक ही, दो तीन चार पांच दस बीस नहीं है एक ही ब्रह्म है अब ब्रह्म से भिन्न सब कुछ है मनुष्य पशु पेड़ पौधे सब कुछ सत्य है ब्रह्म केवल एक ऐसा कोई मानते हैं। अद्वितीय का अर्थ एक ही है एक ब्रह्म है किन्तु वस्तुतः अद्वितीय का अर्थ क्या है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है यह ब्रह्म अद्वितीय बहुत लोग ऐसा करते ब्रह्म अद्वितीय का क्या अर्थ है एक ही ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म एक है ईश्वर एक है दो तीन चार नहीं देवता बहुत है मनुष्य बहुत है जीव बहुत है सब कुछ है किन्तु परमात्मा ईश्वर एक ही ये अर्थ नहीं अद्वितीय का तो अविद्यमान द्वितीय यस्मात् जिससे भिन्न द्वितीय कुछ भी नहीं सजातीय विजातीय कोई भेद नहीं उससे भिन्न कुछ भी नहीं है इसको श्रुति का ने अना ब्रह्म में नाना है ही नहीं की नेह नाना किंचन का अर्थ क्या करते मालूम है? नाना का अर्थ करते नानात्व यह ब्राह्मण ही नानात्व नास्ती ब्रह्म में अनेकत्व नहीं है ब्रह्म में अनेकत्व नहीं जीवन में अनेकत्व है देवता में अनेकत्व है नक्षत्र में अनेकत्व है ये सब तो अनेक है ही ब्रह्म में नानात्व नहीं एक ही नाना का अर्थ है नाना तो कर देते हैं नाना तो नहीं मतलब क्या अर्थ होगा ब्रह्म एक ही अब ब्रह्म से भिन्न कुछ है, है। तभी ब्रह्म में नाना तो नहीं मतलब ब्रह्म दो तीन चार पांच नहीं एक ही है दो तीन नहीं तो अधिक अभी नहीं है एक ही है उसे भिन्न सब है यही अर्थ करते है श्रुती कहते नेह नाना अस्थि यह ब्रह्मणी ब्रह्म में नाना है ही नहीं भेद है ही नहीं ब्रह्म में एक से बिना कुछ भी नहीं है चेतना तो अलग नहीं जड़ भी नहीं है तो जड़ चेतना कुछ भी नहीं दिखते हैं कितने जीव और जड़ सारा प्रपंच दिखता है ये है ही नहीं सूची तो कहती है ये संभव कैसे प्रत्यक्ष दिखता है तो व्यवहार करते हैं, भोजन के नहीं चलता है ठंडी गर्मी लगती है और है ही नहीं कैसे है नहीं है नहीं शब्द से कहते ये भी कहते है, हे नहीं कुछ लोग निंदा करते हैं कहते नेह ना लगती नहीं ये नहीं कहते सब चाहिए भोजन भी चाहिए खाद्य चाहिए पानी चाहिए सामान चाहिए सब चाहिए और भोजन भी बहुत प्रकार भोजन तो हम तो खुश होते हैं और कहते कुछ ही नहीं कहते कुछ ही नहीं थोड़ा नमक भी न हो गया तो दाल सब्जी में नमक नहीं जगत नहीं तीनों काल में जगत नहीं दाल सब्जी में नमक नहीं थोड़ा नमक नहीं चलता है कहते हैं कैसे हो सकता है इसलिए कोई कहते नाना नास्तिकाह नाना तो नहीं ब्रह्म एक है दो तीन चार नहीं और बाकी जगतों को सत्य मानते हैं ये श्रुति का तात्पर्य नहीं नाना भेद नहीं है तो भेद नहीं श्रुत्री कहने पर कैसे हो सकता है इसके लिए मनन करना पड़ता है मनन करने के बाद मनन से संचय दूर हो जाए तभी निधि होता है तभी ब्रह्मा होती है तब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है जब तक संशय दूर नहीं हो इसलिए श्रवण के बाद मनन की आवश्यकता है ये नहीं रहता तो ज्ञान नहीं होता ये प्रतिबंधक हो जाता है संशय रहेगा तो निधि कैसे करेगा ज्ञान नहीं होगा कोई मानते श्रवण से ज्ञान तो हो जाता है किंतु तो प्रतिबद्ध ज्ञान प्रतिबंध के संशय और विपर्य अच्छा संशय दूर भी हो जाए युक्ति से मनन करके निश्चय समझ में आ गया तो भी देह में जो हम बुद्धि है उसको कहते विपरीत भावना विपर्य उसकी निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तो तक वो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी विपरीत वनिवृत्ति के लिए निधि ध्यास की आवश्यकता है निरंतर निधि ध्यास करने पर जब ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चले विजातीय वृत्ति नहीं तब तो साक्षात्कार होता है साक्षात्कार श्रवण से कोई मान लेते हैं। कोई कहते संशय विपर्य है तो पहले ज्ञान को अपरोक्ष नहीं कहकर के परोक्ष कहते है कोई कोई कहते पहले भी अपरोक्ष ज्ञान होता है किंतु तो दृढ़ नहीं है दृढ़ नहीं क्यों प्रतिबंधक है प्रतिबंधक क्या है संशय विपर्य संशय विपर्य प्रतिबंधक निवृत्त हो जाए तो दृढ़ अपरोक्ष तो पहले अपरुच कहेंगे तो दृढ़ अपरुच ही अज्ञान का निवर्तक है पहले परोक्ष कहेंगे तो अपरक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है दोनों पक्ष में कोई भेद नहीं है शब्द प्रयोग करते हैं कोई पहले अपरुक्ष कहेंगे परोक्ष नहीं कह करके किंतु दृढ़ नहीं अदृढ़ प्रतिबद्ध ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक नहीं कोई कहते श्रवर्ण से परोक्ष ज्ञान होता है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं अज्ञान का निवृत जो ज्ञान है संशय विपरय रहता प्रतिबंधक रहता तो सबके मत में श्रवण के बाद मनन निधि करे संशय दूर हो जाए अथवा किसको पहले यदि विपरीत तो वनिवृत हो जाए अभ्यास करके निर्विकल कर समाधि को प्राप्त कर लेता है देह में अहम बुद्धि नष्ट होती है ऐसे यदि पहले कोई करे किसी प्रकार संशय विपरय रहता तो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक यदि संशय विपर्य रही तो ज्ञान नहीं हुआ तो साक्षात्कार नहीं हुआ अज्ञान निवर्तक ज्ञान नहीं हुआ इसलिए कुतचित किसी प्रकार कोई वासना हो अथवा संशय विपर्य है तो साक्षात्कार अज्ञान निवर्तक ज्ञान नहीं होता है असिन सर्य अनुत्पन्न साक्षात्कार आश्चर्य साक्षात्कार नहीं हुआ अनुत्पन्न साक्षात्कार ये शाम अनुपन्न साक्षात्कार से तदा उगता तो यत्न करते तो तय फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में जाएंगे यदि बिल्कुल वैराग्य है सवण मनन करते हैं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी शीघ्र ही फिर मनुष्य जन्म प्राप्ति हो जाएगी आगे अभ्यास तो करेगा किन्दु ऐसा नहीं तो थोड़ी की सुबासना है अतः तो विचार नहीं कर पाता है उपासना करता है विचार <coughs> अलग उपासना अलग संशय दूर हो तो निधिदासन कर पाएगा संशय दूर नहीं तो निधिदासन नहीं होता है उसको कहते उपासना हंग्रह उपासना में ब्रह्म से चिंतन करता है तो ब्रह्म लोक प्राप्त करेगा उपासना से तो ब्रह्म लोकेश यतयत ब्रह्म लोके से परांत काले ब्रह्म लोक प्राप्ति करेंगे ब्रह्म लोक प्राप्ति होने के बाद कैसे मुक्त होंगे कहो ब्रह्म लोके से पर काले ब्रह्म लोके से ब्रह्मा एके ब्रह्म लोक भी एके उसे बहुजन कैसे दिया ब्रह्म लोक से ब्रह्मण कार्य से एक एवं कार्य ब्रह्म को, को ब्रह्मा जी कहते हैं शुद्ध ब्रह्म नहीं शुद्ध ब्रह्म तो व्यापक सर्वत्र ब्रह्म लोक कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म है जो कारण ब्रह्म से कारण भी माया विशिष्ट जितने ईश्वरे है शुद्ध ब्रह्म से भिन्न ये ब्रह्मा जी है उनका लोक लोक भी एक ही ब्रह्म लोक एक ही एक है, एक एक है एक लोक तो उसे बहुचन क्यों दिया लोक एक होने पर जैसे भूमि में प्रसाद मकान है नीचे ऊपर होकर के इसी प्रकार अनेक भूमि अधो आदि विभाग अवस्थिता बहन अभी दियंत एक ही ब्रह्मलोक होने पर भी नीचे ऊपर होकर के बहुत विभाग से स्थित है भूमि प्रादव भूमि नीचे उसमें प्राद मकान है मंजिल बनाते हैं इसी प्रकार अधो अधरिया विभाग अधो नीचे ऊपर ऊपर ऊपरी अधरी आदि ऊपर ऊपर तर उसके ऊपर विभाग न अवस्थित बह बह विभाग से लोग अलग है बहुत न अभिध्य ब्रह्म लोकेशु इस पदेना है ब्रह्म लोकेशु बहुत बहुत कहा गया इसलिए उसमें भेद ले करके और अलग अलग लोग प्राप्त करते हैं तो प्राप्त ब्रह्म लोक एक होने पर भी प्राप्त करने वाला अनेक होने से ब्रह्म लोकेश ऐसा भी बहुजन प्रयोग कर देते है तेसु ब्रह्म लोकेश ते ब्रह्म लोकेश पर का कार्य ब्रह्मण अंत काले कार्य ब्रह्म के अंत काले अंत काले विनाश काले, काले, काले। कार्य ब्रह्म का विनाश कार्यब्रह्म भी विनाशी समाप्त हो जाते हैं तो विनाश काले विनाश काल कब का आता द्विपराध परांत परल धवसान की सामती पचास पचास वर्ष एके दो द्वपराध स होता है ब्रह्मजी का तस्मृताेदमृतमृतमृता धर्मिना अमरण धर्म वाला उत्कृष्ट तो अमरण धर्म वाला कहने का अभिप्राय हो जिसका नाश शीघ्र नहीं होता है बहुत दिन तक रहता है अंत तो होता है किंतु अन्य जितने देवता आदि की अपेक्षा अमरण धर्मी उससे अव्याकृता उसका अर्थ क्या परंतात्थ का तो अव्याकृता वही अव्याकृत है माया है अज्ञान है ब्रह्म क्यों न उसकी निवृत्ति नहीं होती है इसलिए उसको कहते हैं अक्षर कह दिया उसको क्षर सर्वानी भूतानी कुटस तो अक्षर उच्च उसको अक्षर कहते न क्षर थी, थी, थी अक्षर एक ब्रह्म ज्ञान उसके बिना नाश नहीं होने से उसको कहते अक्षर अमर धर्मी वही अव्याकृत अव्याकृता परिमुचंती सर्वे परिमुच्य मुक्त हो जाते हैं सर्व विमुक्ता भवन्ति सर्वे निकला जो ब्रह्म लोग मुक्त हो जाते हैं विमुक्ता भवन्ति ब्रह्म लोग की समाप्ति होने पर प्रलय हो जाता है प्रलय तो एक कितने प्रकार है चार प्रकार है एक नित्य प्रलय है नित्य प्रलय कब होता है सुश्रुति अवस्था में गाढ़ सो जाते हैं और ज्ञान में सब लीन हो जाते हैं आपकी सुश्रुति में आपका अज्ञान रहता है उसमें थोड़ा सूक्ष्म सब लीन हो गए कारण रूप रहता है ये नित्य प्रलय है और नैमित का प्रलय है जब ब्रह्मा जी सोते हैं प्रतिदिन उनके दिन एक हजार चतुर्दियों के पश्चात ब्रह्मा जी सोएंगे सो तो उसके कारण प्रलय हो जाएगा नैमित्य का प्रलय ब्रह्मा जी जब जगेंगे फिर सृष्टि हो जाएगी जब प्रलय हो जाता है सब उस समय कुछ सुख दुख भोग नहीं करते हैं जिसे सुश्रुति अवस्था मिलते रहते हैं फिर सृष्टि होती है और एक प्राकृतिक प्रलय है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त तो हो जाए ब्रह्मा जी फिर समाप्त तो हो गया तो उसमें प्रकृति में सब लीन हो जाएंगे प्राकृत प्रलय फिर आगे नया ब्रह्मा बनेगी फिर सृष्टि होती है और एक आत्यंतिक प्रलय ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो अज्ञानी की निवृत्ति होगी कार्य प्रपंच सब समाप्त हो जाएगा तो वो ब्रह्मलोक की समाप्ति होने पर जो ब्रह्मलोक में स्थित है ज्ञान प्राप्त कर लेते वो मुक्त हो जाते हैं बाकी सब जीव मुक्त हो जाएंगे मुक्त नहीं होगी मुक्त हो, हो जाएंगे तो फिर आगे सृष्टि नहीं होगी सत्य में जैसे सब रहते अज्ञान में एक होकर के ऐसा रहेंगे फिर नया ब्रह्मा बनेंगे फिर सब आएंगे ऐसे अनाधिकाल से अभी तो कितने ब्रह्मा हो गए मालूम कितने ब्रह्मा उसका भी सब नहीं कर सकते और उसके बाद उसके बाद अपना जन्म चतुर्जी जद, जद, को चतुर्जी को सहस्र उनका दिन हुआ उनका सो साल कितने हुआ कितने युगों चलेगी अरे एक, एक, एक, एक, एक युग में, में एक चतुर्युग में कलयुग कितने बार आयेगा एक चतुर्ग में कलयुग कितने बार आयेगा एक बार चार बार हजार बार आएगा चतुर्ग है ना एक चतुर्युग में चतुर्युग चतुर्युग में एक चतुर्ग पूछा क्या एक चतुर्युग में तो कलयुग एक बार आएगा हाँ एक दिन में एक हजार है एक हजार चतुर्युग में कलियुग कितने आएगा एक हजार बार आएगा तो एक चतुर्युग में एक दिन में एक हजार कलियुग एक हजार तापर आ गया और एक कलियुग में कितने बार जन्म होगा चार लाख बत्तीस हजार में हिसाब करें तो कितने करोड़ों करोड़ जन्म कितने भोग कर लिया कितने के ब्रह्मा चले गये बहुत प्रकार भोग कर लिया कोई बाकी नहीं है सब जो ने भटक लिया एक बार नहीं करो करोड़ बार कुछ चीज नहीं जिसका भोग नहीं हुआ सब हो गया तो भी पेड़ भरता नहीं है और चाहिए और चाहिए और चाहिए इसलिए विचार करके सोचे कब से भटक रहे हैं अभी एक समय मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए अभी यदि प्रार्थना नहीं कर पाए तो फिर तो चक्र संसार चक्र घूमता रहता है बहुत जोर से घूमता है लगता है घूमता नहीं स्थिर है अभी वही वैज्ञानिक लोग कहते पृथ्वी घूमती है पृथ्वी पर आप है अभी लगता है घूमती है पृथ्वी हम भाई तो स्थिर है संसार चक्र में आरोप होकर के अपने को मानते हैं हम स्थिर है घूमता है संसार चक्र वैज्ञानिक कहते पृथ्वी घूमती रहती है हमको क्या लगता है हम जहाँ के वहां बैठे कहाँ घूमते हैं लगता है कोई घूमता है करके स्थिर है इसी प्रकार संसार चक्र बहुत जोर से घूमता है कितने चक्र कब से कितने घूम रहा है किंतु लगता है बहुत दिन अभी है इतने साल तो हम रहेंगे इतने साल से और इतने साल से रहे इतने साल तक रहेंगे स्थिर तो, रह। तो प्रतिदिन मरते है लोक है ना अन्यानी भूतानी गच्छती यम मंदिर से सावर मच्छन कि माश्चर्य मत परम रोज तो मरते यमा मंदिर जाते कहां जाते यम यमालय यमा मंदिर में रोज जाते है बाकी अन्य लोग बहुत दिन जीवित धन सम्पत्ति सब इकट्ठी करते रहते तो इसके लिए क्या करना चाहिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, चाहिए। इधानी ब्रह्म ज्ञान अवाप्त्यार्थम उपासना कर्तर उपवेश देश ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए उपासना करतु उपवेशनार्थम उपासना करेगा चिंतन करेगा कोई अहंग्र उपासना करते है कोई शगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं कोई संशय निवृत्त होने के बाद विपर्य भयान निवृत्ति के लिए निधि ध्यास करते हैं तो ऐसा करने के लिए उपवेश्तम बैठकर की चिंतन करे वस्तुत तो ये ध्यान करने के लिए बहुत नियम है और श्रवण मनने के पश्चात जो निधिध्यासन वो निधिध्यास के लिए बहुत नियम नहीं है यदि संशय नष्ट हो जाए तो विपरीत भावना निवृत्ति के लिए निधि चलता फिरता भी होता है जो ब्रह्म सूत्र में आया आशीन संभवात बैठ करके उपासना करे वो ध्यान के लिए वेदांत विचार करने के लिए यदि संशय दूर हो जाए श्रवण के बाद मनन करा। करना मनन करने के लिए भी नियम नहीं है कभी भी कर सकता है किसी भी समय मनन करने में मनन कर सकता है संसर निवृत्ति के लिए अब मनन करे के संसार नष्ट होते ही नहीं दिध्यासम ब्रह्म कार्यवृत्ति हो जाती है अहम अष्टी ब्रह्म निश्चय उसके लिए भी नियम आदि की बहुत आवश्यक नहीं नियम आदि आवश्यक नहीं इसका अर्थ नहीं की स्नान शुद्ध होकर बैठ कर चिंतन नहीं करके या शुद्ध होकर चिंतन करिए नहीं यद्यपि नियम नहीं अन्य समय कर सकता है तो भी शुद्ध हो करके स्नान करके एक आसन में बैठ के चिंतन करे तो अच्छा चिंतन होता है जब अभ्यास कर चलते फिरते चिंतन हो जाए तो चिंतन करना चाहिए या बैठकर ही करना चाहिए चलते फिरते चिंतन कर सकता है चिंतन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यदि कर सकता है तो करे जब तक ऐसे सामर्थ्य आ जाते तो ठीक है नहीं तो अभ्यास करने के लिए जितने हो सकता है चिंता करे बैठ करके शांत होकर के और एकांत जो कहा है एकांत तो उपासना ध्यान करने के लिए एकांत चाहिए और निधि ध्यास करने के लिए जो एकांत है वो एकांत है एकांत द्वैत वर्जन द्वैत नहीं है द्वैत को छोड़ करके एक अद्वितीय तत्व में रहना एकांत ये तो यहाँ उपासना करने के लिए बैठने के लिए किसी देश विशेष कैसा है ये आगे मंत्र में कहेंगे ओम सहनावतु सहनौ भुन सहवीर कर्वा वही तेजस्वी नित विदिषा वही